आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन Radio Madhuban, Radio Madhuban, FM. रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट आज के शो में हमारे साथ महाराष्ट्र से विशेष नंदू जी पधारे हैं जिनके साथ हम बात करेंगे बहुत ही अच्छी व्यक्ति हैं और बहुत सारे सेवा करते हैं काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हुए भी हैं और महाराष्ट्र में रहकर वो आज कैसे सेवा करते हैं किस तरह से सेवा करते हैं वो सारी बातें हम सुनेंगे नंदू जी से और उनका जो विशेष नाम है सूर्यकांत है लेकिन सभी लोग उन्हें जानते हैं नंदू जी के नाम से तो आप सभी की तरफ से नंदूभाई का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में रेडियो मधुबन के नमस्कार नमस्कार नंदू मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए आपका जन्म कहाँ हुआ आपने कहाँ तक पढ़ाई किया किस तरह से आप फिर कारोबार में लग गए थोड़ा सा बताइए अपना इतिहास मेरा पूरा नाम है नंदू आश्रम बोड़े और मैं महाराष्ट्र का हूँ महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में मेरा जन्म हुआ है और मेरा लौकीिक कारोबार है मेरा सब्जी का होलसेल बिजनेस है जी जी और बिजनेस करते करते मैं अध्यात्म से मुझे बहुत रुचि है अध्यात्म से रुचि होती हुई मैंने अपने पहले मैंने बचपन से मैंने सगुन भक्ति किया बाद में निर्गुण भक्ति किया और मुझे फिर ये सेवा करते करते करते करते मुझे ज्ञान मार्ग मिल गया ज्ञान मार्ग मिलने से मुझे मेडिटेशन मैंने सीख लिया तो मेडिटेशन से मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई तो मैं ये चाहता हूँ कि जो प्राप्ति मुझे हो गई वो सभी लोगों को मिल जाए और जैसे सारी दुनिया को अभी सारी दुनिया को भगवान की जरूरत है सारी दुनिया को भगवान की जरूरत है वैसा एक फीलिंग मुझे आ गई कि अभी जो मैंने देखा इस मधुबन में बोलो या माउंट आबू में बोलो मुझे ये फीलिंग आ गई कि भगवान को भी किसी की ज़रूरत है भगवान को भी तो मुझे ये महसूस हुआ कि हमारी ज़रूरत अभी भगवान को है तो क्यों ना हम भगवान को जो कार्य चल रहा है अभी बहुत अच्छा कार्य चल रहा है विश्व परिवर्तन का तो हम निमित्त क्यों नहीं बन सकते उसमें नहीं, नहीं, तो नहीं, नहीं। उस कार्य में दिल से तन मन धन से तीनों चीज़ों से मैं इस कार्य से जुड़ा हूँ और मैं अठारह साल में मैं फर्स्ट टाइम जब आया था तो मैं सिर्फ एक गाड़ी ले आया था इस मधुबन में एक गाड़ी और हम कुल मिला नौ लोग थे <क्षाट> तो एक गाड़ी से दो गाड़ी हो गई दो गाड़ी से तीन गाड़ी हो गई फिर छः गाड़ी हो गई फिर आठ गाड़ी लेके आए फिर ग्यारह गाड़ी लेके आए फिर हम पंद्रह गाड़ी लेके आए फिर सोलह गाड़ी लेके आए एक बार फिर अठारह गाड़ी लेके आए और फिर नेक्स्ट टाइम जो आए थे हम तेविस स्कूल मिला के तेवीस गाड़ी आई थी तो इसका रिजल्ट ऐसा निकलता है जो लोग हम इस मधुबन में लाते हैं या हम जिस अध्यात्म से जुड़े हैं भगवान से जुड़े हैं तो यहाँ नए लोगों को सामाजिक कार्य कार्यकर्ता वो लोग ऐसे लोगों को लाते हैं तो उन पर इतना प्रभाव पड़ता है किसी की शराब छूट जाती है किसी के तम्बाकू छूट जाती है किसी का जुआ जिसके अंदर जो भी एक ना एक ना एक कोई हर एक आदमी में कोई ना कोई ना, कोई, ना, कोई, ना, कोई ना कोई एक गुण होता है अवगुण होता है वो, वो यहाँ आकर छोड़ते हैं और वो भी नहीं बेनिफिट हमें बहुत अच्छा मिल जाता है ये ऐसा रिजल्ट मिलते हैं और कोई कोई फिर ये राजयोग मेडिटेशन जो है वो सीखते हैं डायरेक्ट भगवान जो राजयोग मेडिटेशन सीखते हैं वो सीखने से उनके जीवन में हमने देखा है कि बहुत बहुत परिवर्तन आता है और आज तक लेके एक गाड़ी से ले आज जो हम सेवेंटी गाड़ी जो लाई है तो आज तक कम से सैकड़ों लोगों में वर्तन आया है और परिवार की इतनी दुआएं मिलती इतनी दुआएं मिलती है कि पूछो मत और वो दुआओं से हमारा सारा कारोबार अभी चल रहा है भगवान की तो मदद मिलती रहती है हर एक को मिलती है कोई भी हो भगवान मदद करते ही रहता है लेकिन हम नंदू भाई एक बात पूछना चाहूंगा जैसे हमने पहले शुरुआत में एक गाड़ी दो गाड़ी ऐसे करके आप अभी 74 फोर गाड़ीस लेकर वहाँ अहमदनगर से यहाँ पर माउंट आबू तक आए तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि, कि यात्रा करने में काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं तो आप चलो दो तीन गाड़ियों की बातें अलग हो जाती हैं लेकिन सेवेंटी फोर को ले आना और फिर उनको मैनेज करना तो किस तरह से आपने उनकी यात्रा की तैयारी की कैसे लोगों को कन्वेंस किया वो थोड़ा सा बताइए ऐसा है जब पहले एक गाड़ी किया था तो समझो मान लीजिए हम अकेले थे और भगवान हमारे साथ था हम अकेले थे और भगवान हमारे साथ था जब दो गाड़ी आ गई तो हमारे से दो लोग जुड़ गए जब चार गाड़ी पांच गाड़ी आ गई तो लोग जुड़ गए अच्छा जिनके इस इस बारे में अध्यात्म के बारे में कुछ पता नहीं था लेकिन इनको यहाँ आने के बाद जिनको अच्छा लगा जिनको भगवान का परिचय मिला बहुत लोगों को अनुभूति मिली यहाँ पर तो वो भी जुड़ना चाहते हैं और वो भी इस कार्य में मदद है एक का काम नहीं है ये करना तो बहुत सारा हमारा एक टीम वर्क बना हुआ है अच्छा, टीम, अच्छा, टीम हाँ, के साथ आप आते हैं हाँ तो वो टीम वर्क यानी कि एक अकेले आदमी का काम नहीं है ये अच्छा, इसमें बहुत सारे हमारे टीम वर्क से जो है इस संस्था से जुड़े हम जिस संस्था से जुड़े मान लीजिए ओम शांति प्रजापिता अच्छा, ब्रह्म से हम जुड़े तो उसमें वो लोग जुड़ गए उनका सभी तरह से आनंद आता है ना सेवा करने में आनंद आता है और उनकी जैसे भी बहुत लोगों में परिवर्तन आया तो वो नहीं फिर उसकी भुजाए कौन सी होती है जो लोग जुड़ते है और इस कार्य में लगते हैं वही भुजाए भगवान की होती है और वो इस कार्य में मदद करते हैं और हमें सफलता मिलती है बहुत अच्छी बात है आपने बताई यानी जहाँ पर हम लोग टीम वर्क हैं और सेवा भाव है तो हर चीज़ जो है असंभव लगने वाली बात भी संभव हो जाती है कि कोई भी चीज़ सहज नहीं है लेकिन मुश्किल है लेकिन मुश्किल भी सहज तब होता है जब आप टीम वर्क के साथ सेवा भाव के साथ जुड़ जाते हैं सहज रूप से वो काम हो जाता है और एक के बाद स्टेप बाय स्टेप आपने इन चीज़ों को किया है इसलिए मुझे लगता है कि आपको बहुत ही ईजी महसूस कर रहे होंगे आप इन चीज़ों को करने में जहाँ पर मुझे मुश्किल नज़र आती है हो सके वहाँ तक तो हम कोशिश करते ही रहते हैं कोशिशें कामयाब होती है बराबर है तो जहाँ मुझे मुश्किल लगती है या हमारे टीम वर्क को मुश्किल लगती है तुरंत तो हम भगवान को याद करते हैं मेडिटेशन करते हैं और मेरा इस अनुभव है इस अठारह साल में कि जिस समय मुझे मुश्किल लगता है कि यह अपने बस की बात नहीं है नहीं। और मैं भगवान को याद करता हो तो वो एकदम सफल हो जाता है और वो काम जो अपने को लगता है मेरे से होगा नहीं ये बहुत मुश्किल है तो वो एकदम सहज रीति से हो जाता है और वहाँ पर जो दिखता नहीं है वही भगवान हमें मदद करता, मदद है।, करता है कोई ना कोई किसी न किसी रूप से आकर वो मदद करता है मदद करता है एक और, एक हाँ। और बात मैं पूछना चाहूँगा नंदू भाई आप महाराष्ट्र से है तो महाराष्ट्र में एक और तीर्थ स्थान पंडरपुर आलंदी वगैरह याद करते हैं लोग वहां पर भी जाते हैं तो कभी आप वहाँ गए तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए वो क्या सिचुएशन है कैसा है वहाँ के बारे में उस तीर्थ स्थल के बारे में हमें महाराष्ट्र में पंढरपुर तो वो आराध्या दैवत महाराष्ट्र में पंढरपुर आराध्य दैवत और वहाँ की देवता है विठ्ठल विठल नहीं। नहीं। नाम से उनको जानते है बचपन में वहाँ पर कई बार जा चुका हूँ अच्छा अच्छा हाँ यात्राओं में गया हूँ दर्शन के लिए भी गया हूँ और दूसरा फेमस तीर्थ स्थान है शिरडी शिरडी में साई बाबा होते हैं शिरडी में लेकिन जो फीलिंग यहाँ पर मुझे मिली है अध्यात्म में यहाँ पर मेडिटेशन में जो फीलिंग मिली है वो कहीं पर नहीं भारत में मैं जैसे काशी हूं, गया हूँ इलाहाबाद गया हूँ बालाजी गया हूँ बहुत सारे मंदिरों में गया हूँ मिला वहाँ से भी प्राप्ति नहीं ऐसा नहीं प्राप्ति मिली है लेकिन जो मुझे चाहिए था मेरे जीवन में वो मुझे इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो मुझे मिला है और मैं जो पाना चाहता था जो मैं अंदर से डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ कि मुझे भगवान मिला है और मुझे और जीवन में कुछ नहीं था मेरे पास मेरे पास कुछ भी नहीं था मैं एकदम मिडिल क्लास का था मैं लेकिन भगवान से जुड़ने के बाद आज मेरी सारी मनोकामनाएं भगवान ने पूरी कर दी और मेरे पास अभी सब कुछ है भगवान का दिया हुआ सब कुछ है दो वक्त की जो देता है वो भगवान की वजह से ही मिलती है और दूसरी बात कि जो कार्य भगवान हमारे से करवा रहे निमित्त हमें बनाया है उसमें इतनी खुशी है इतनी खुशी है सामाजिक परिवर्तन होता है इसमें और भगवान तो बोलते हैं कि है? आप स्व परिवर्तन करो स्व विश्व परिवर्तन होगा तो मैंने अपने अंदर सो का परिवर्तन किया आज मैं देख रहा हूँ 74 गाड़ी आई है उसमें कम से कम 600 लोग हैं और 600 लोगों में से कम से कम 200-300 तीन सौ लोगों तक भी परफेक्ट 100 परसेंट उनमें परिवर्तन आएगा कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा और वो बेनिफिट और जो मिलता है उसमें जो खुशी मिलती है वो हज़ारों करोड़ों रुपये से भी नहीं मिल सकती वो खुशी यहाँ पर हमें मिलती है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एक शुद्ध भावना से जब लोग आते हैं अपने जीवन में और यहाँ मेडिटेशन करते हैं और यहाँ का माहौल देखते हैं तो उनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आता है और बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है तो अपना जो भी छोटी मोटी कमी है जैसे दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत लोग नशा करते हैं कुछ न कुछ तम्बाकू बीड़ी सिगरेट इस तरह के जो व्यसन लगे हुए हैं उन सभी चीज़ों से यहाँ आने के बाद मुक्ति मिलती है और उनके घर वाले उनके लिए खास दुआ देते हैं तो वो दुआएँ हमें मिलती हैं तो ये आपका कहना है बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और काफ़ी जानकारी मिली मुझे आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 एफएम चलिए आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही प्यारा संगीत आपको सुनाते हैं उसके बाद फिर से हम नंदू जी से बात करेंगे आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो नमस्कराते रहो बाना तेरा आया बाबा तेरी नगदी नजरा ना दिल कला या रे बाबा नजरा ना दिल कलाया, बाबा तेरी नगरी में मंगता आया रे बाबा मैं भी मंगता आया बाबा तेरी नगरी में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 नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद और हम बात कर रहे हैं नंदू जी से अहमदनगर से पधारे हैं काफ़ी अच्छा जो सेवा भावना है उनके अंदर सोशल वर्क भी करते हैं और लोगों को जो है राजयोगा मेडिटेशन के लिए विशेष जोड़ने का उनका प्रयास रहता है हर साल जो है अपने अहमदनगर से कुछ अपने दोस्तों को कुछ अपने परिवार के रिश्तेदारों को सबको बुला बुला जो है तैयार करते हैं और फिर माउंट आबू में जो शिविर होते हैं मेडिटेशन का वो जरूर उनको कराते हैं मेडिटेशन शिविर लोगों का कराने से इनको सुख मिलता है तृप्ति मिलती है क्योंकि लोगों का जीवन में परिवर्तन आता है लोग व्यसनों से मुक्त होते हैं और शांति का अनुभव करते हैं तो ये उनकी एक खुशी है वो आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे लेकिन मैं नंदू जी आपको एक एक बात पूछना चाहूँगा कि आप ये सब तो कर रहे हैं ठीक है लेकिन शुरुआत में आपने जैसे कि आपका बचपन का जो सिचुएशन है या जब आप पढ़ाई पूरा करके जब जीवन शुरू किया तो उस समय आपका सिचुएशन क्या था पढ़ाई तो मेरी पूरी नहीं हो सकी क्योंकि पिताजी मेरे जल्दी गुजर गए अच्छा। सहारा कोई नहीं था हम तीन भाई और चार बहनें हैं तो एक बहन की तो शादी पिताजी ने की थी बाकी बहनें मेरी छोटी थी और दो भाई है मेरे और मैं एक ऐसे तीन भाई हम तीन बहनें हैं तो वो छोटे थे जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गए और कुल मिला मेरी उम्र भी उस समय ज़्यादा नहीं थी एक कक्षा में मैं पढ़ रहा था तो अचानक परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आने के बाद मैंने पढ़ाई बीच में से ही छोड़ दी पढ़ाई छोड़ने के बाद जो हमारा बिजनेस था पिताजी का तो वो कारोबार लगभग खत्म हो चुका था तो मैंने वो धीरे धीरे धीरे थोड़ा सा चालू किया तो हमारा खुद का शॉप नहीं था तो मैं जैसे आजकल हम देखते रोड पर सब्जी बेचते वैसा मेरा रोड पर सब्जी का शॉप था तो उसमें धीरे धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा होते गया होते गया और एक होल मंडी में मुझे मेरा एक सपना था कि मेरा होल मंडी में एक शॉप हो तो मैं ले नहीं पा रहा था उसे क्योंकि मेरे पास उतना पैसा पूंजी नहीं थी तो लेना ही था तो क्या करें बैंक बैंक में तो नहीं जा सकता था क्योंकि सब्जी वाले को उस समय कर्जा बैंक नहीं देती थी, थी, थी, थी, हाँ, थी हाँ तो जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे उस समय भी तो फ्रेंड सर्कल ने मुझे थोड़ा सा मदद किया और उस फ्रेंड सर्कल ने पैसा दे के हमने वो शॉप ले लिया और उस शॉप पर फिर भाई ने भी पढ़ाई छोड़ दी तीसरे भाई ने भी पढ़ाई छोड़ दी फिर हम तीनों भी उस शॉप पर आज भी काम करते हैं और बहुत अच्छा कामकाज उस शॉप पर चलता है और घर हमारा था खुद का लेकिन वो बहुत छोटा था तीन भाई और सारा परिवार उसमें समा नहीं सकता था तो इस सब्जी के व्यापार से ही हमने थोड़ा सा पूंजी जमा किया तो नया घर बनाने का था तो पूंजी पूरी नहीं थी तो उस समय भी मेरे फ्रेंड सर्कल ने मुझे हिम्मत देके थोड़ा सा धन का सहयोग देके फिर हमने एक प्लॉट ले लिया उस प्लॉट पर फिर थोड़े दिन रुक वो जो हमारे मित्र फ्रेंड सर्कल से जो हमने पैसा लिया था वो पूरा चुप चुप कर दिया फिर बाद में घर के लोगों ने सहयोग दिया कि आप हिम्मत नहीं हारो मकान बनाना ही हमें आप सिर्फ काम चालू करो भगवान को याद करो और आप काम चालू करो भगवान मदद करेगा आपको आपकी आप जितना सामाजिक कार्य करते हो सब कुछ करते हो तो भगवान आपको जरूर मदद करेगा ठीक है मैंने उस पर भरोसा रखा अपने घर वालों के माँ ने बोला ये बात तो मैंने चालू कर दिया उस समय मेरे पास सच बोलता हो एक रुपया भी नहीं था अच्छा। लेकिन तो भगवान के भरोसे पर मैंने काम शुरू कर दिया धीरे धीरे धीरे धीरे एक साल के अंदर कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया फिर बाद में मेरे फ्रेंड सर्कल ने बहुत अच्छा सहयोग दिया फिर मकान पूरा हुआ और फिर बाद में थोड़ा सा पैसा कम पड़ा इसलिए मैंने बैंक से लोन बैंक लोन जब शॉप था इसलिए बैंक ने भी लोन दे दिया हाँ लोन दे दिया अभी लोन थोड़ा सा बाकी है वो हम चुप तो कर रहे हैं वो भी हो जाएगा क्योंकि भगवान साथ में है डरने की <laughs> कोई बात नहीं है <laughs> बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अपने जीवन का इस तरह की बातें हमारे जीवन में आम होती हैं लेकिन कभी कभी कहाँ कहाँ ऐसे होता है कि हम लोग थोड़ा सा सिचुएशन बदलने पर घबरा जाते हैं और पीछे हटते हैं तो इस वजह से हम लोग जो है जो मुकाम तक पहुंचना था उस मुकाम तक हम लोग नहीं पहुंच पाते लेकिन हिम्मत रख के आगे बढ़ने से कहते हैं कि हिम्मत मरदा मदद खुदा ईश्वर की मदद हमेशा मिलती है लेकिन उनको मिलती है जो लोग हिम्मत रखते हैं जैसे नंदूभाई ने भी हिम्मत रखा और परिवार का और दोस्तों का सहयोग लेकर आगे बढ़ा और कई बार ऐसे होता है कि किसी किसी के में ये भी बातें आती हैं कि परिवार वाले या दोस्त सहयोग नहीं देते हैं तो थोड़ा सा मन ये हो जाता है लेकिन उसमें भी हमको जो है किसी भी तरह से थोड़ा सा मेहनत करके आगे बढ़ने से तो आगे बढ़ी जाते हैं व्यक्ति लेकिन मेहनत कभी भी नहीं छोड़ना है किसी भी मुकाम पर एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आप मुश्किल के समय क्या करते हैं धन की कमी कभी धन की समझो कभी जरूरत पड़ती है पैसे जी जी जी मुश्किल आती है तो उस समय में नहीं डरता हूँ क्योंकि धन तो आ ही जाता है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है समझो एक भगवान के ऊपर प्यार है और दूसरा जो हमारे घर में आज ऊपर एक भगवान और हमारे घर में जो है दूसरा भगवान यानी कि हमारी माँ हमारी माता जी तो वो हमारे घर में चाहिए चाहिए क्योंकि हमारा परिवार एक साथ जुड़ा हुआ है हम तीन भाई आज भी एक साथ रहते अलग अलग नहीं रहते दुकान भी हमारी एक है शॉप उसमें भी हम तीनों ही काम करते हैं मान लीजिए हम अलग हो नहीं सकते और होंगे भी नहीं कभी तो एक बुज़ुर्ग आदमी चाहिए घर में इन सभी बातों के लिए क्योंकि आज तक हम तीनों भाइयों में कभी झगड़ा हुआ नहीं है और न कि होगा वो तो इसमें ईश्वर का भी सहयोग है और एक बुज़ुर्ग आदमी हमारे घर में यानी कि माँ माँ एक बार ऐसी बीमार हो गई थी कि मान लीजिए हमने हमारा पूरा हौसला जो है अंदर का टूट चुका था ऐसा लग रहा था कि अभी बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा क्या करे समझ में नहीं आ रहा था क्या करें समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने एक अपने दोस्त की गाड़ी बुलवाई फोर व्हीलर माँ को उसमें रखा और हॉस्पिटल में हम गए तो उस समय ऐसी सचुएसन थी कि कम से कम दो तीन लाख रुपए खर्चा आएगा बड़े हॉस्पिटल में जाकर तो मैंने तुरंत क्या किया मैंने भगवान को बोला कि मेरे पास तो एक पाँच दस हज़ार इसके सिवा तो है नहीं पैसा आ जाएगा लेकिन तुरंत कहाँ से आएगा देखो आप अपनी मतलब आप संभालो अभी इसी बात को आप संभालो गाड़ी में हम जा रहे थे तो मैंने भगवान को ये बात बोल दी हम हॉस्पिटल में लेके गए माँ को हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद दिखाया तो डॉक्टर ने उनको चेक बिना करके ही बोल दिया कि इनको कुछ नहीं हुआ है मैंने बोला नहीं बहुत तकलीफ हो रही है उनको माँ को आप देखो चेक करो बोले कुछ नहीं होगा डॉक्टर ने क्या लगा डॉक्टर को मुझे ऐसा लग मुझे ऐसा लगा कि स्वयं भगवान उसके अंदर आ गया डॉक्टर के अंदर तो फिर उसने माँ के आ, माँ को थोड़ा सा चेक किया उसको अच्छा लगे बस मन से अच्छा लगे इसलिए चेक किया और थोड़ी सी दवाई लिख कर दी और फिर बोला अभी कुछ तकलीफ होती है तो मैं घर आऊँगा खुद आऊँगा घर तो सिर्फ़ 150 रुपए की दवाई लगी डॉक्टर को मैंने बोला कि कितना फीस देना है तो डॉक्टर ने बोला एक रुपया भी नहीं देना है मुफ्त अच्छा। में उसने हाँ कोई पहचान नहीं थी डॉक्टर के साथ उल्टा डॉक्टर ने हमको चाय पिला के घर भेज दिया अच्छा हाँ तो ये बहुत बड़ी मुसीबत थी हमारे ऊपर क्योंकि सीरियस थी और घर आने के बाद देखता हूँ तो माँ एकदम तंदुरुस्त वो जो डेढ़ सौ रुपये की गोली लाई दवाई लाई थी वो भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी ऐसा कई बार हुआ है ऐसा तो इसमें भगवान मदद ज़रूर करता है और कोई भी मुश्किल जब ऐसा लगता है इंसान को ऐसा लग, मुझे पर्सनल ऐसा लगता है, है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं या दुनिया वालों से हमें अभी मदद नहीं मिल सकती या हम मांग मदद मिलती है लेकिन हम मांगने को थोड़ा सा है। शर्माते हैं तो उस समय हम याद करते हैं भगवान को और भगवान सच्चे दिल से याद करते हैं तो भगवान जरूर हंड्रेड एंड वन परसेंट मदद करता है ये मेरी जीवन का मतलब अनुभव है बहुत सारे हाँ विश्वास है और बहुत सारे बहुत सारे किस्से मैं अभी सुना हुआ तो कम से कम दो घंटे लगेंगे इसको बहुत सारी चीज लेकिन एक माँ का बताया मैंने चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि जब संयुक्त परिवार होता है ज्वाइंट फैमिली होता है तो उसमें एक बुज़ुर्ग व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी एक बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जहाँ पर बुज़ुर्ग रहता है तो फैमिली जो है बिल्कुल संयुक्त रहता है इकट्ठा रहता है रहता और वहाँ पर जुड़ी रहती हैं और एक ब्रिज बनता है ब्रिज बुजुर्ग व्यक्ति का जो है आशीर्वाद और उनकी जो बातें हैं वो हमें बांध के रखता है अगर बुजुर्ग व्यक्ति नहीं रहे तो फिर वो परिवार शायद टूट सकता है तो इसीलिए ये एक बहुत अच्छी बात आपने बताया और ये एक सीखने वाली बात है कि आप अभी तक तीनों भाई एक साथ रहते हैं अपनी माँ के साथ में रहते हाँ। हैं और जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो माँ के साथ आप डिस्कशन करते हैं और अपने मन से ईश्वर को याद करते हैं तो काफ़ी आपको जो है हर मुश्किल में जो है आपको ईश्वर की मदद और अपनी माता जी का जो आशीर्वाद है उनके शब्द जो है आपको काम आए हैं नंदू भाई बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और जाते जाते मैं चाहूँगा कि आपने जो नया मकान बनाया अब बात चल रही थी बीच में आपने बोला कि मैंने मकान भी बनाया तो उस उस मकान का नाम क्या रखा है और उसका उद्घाटन वगैरह किसने करा बहुत बड़ी हिस्ट्री ही है मकान बनाने में बहुत सारी मुश्किलें आई क्यों आई कि उसमें बहुत सारा राज छुपा हुआ था नहीं, नहीं। जिस संस्था से मैं जुड़ा हूँ उस संस्था का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो मैं चाहता था कि मकान बनने के बाद कोई बहुत अच्छी व्यक्ति ब्रह्मा कुमारी से मान लीजिए मैं जिनको मानता हूँ दादी वगैरह कोई आए हुँ हुँ तो बहुत अच्छा होगा एक मेरा सपना था ये अच्छा, सपना बनाने से पहले का ही सपना था अगर मैं मकान को तो कोई बनाऊंगा तो कोई उद्घाटन करने के लिए मधुबन से माउंट आबू से दादी वगैरह कोई आए तो ऐसा ड्रामा हुआ कि मेरा मकान चल रहा था कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और एक तरफ दादी का प्रोग्राम तय हुआ कि अहमदनगर में दादी आने वाली है हाँ तो प्रोग्राम की वजह से दादी अहमदनगर में आई तो दादी तो समझो मान लीजिए दूसरे कमरों में कोई सम्... जैसे कि कोई होटल हो कोई गेस्ट हाउस हो वहाँ पर रहती नहीं है और सेंटर हमारा नगर का सेंटर है उस समय छोटा था और रहने की सुविधा इतनी नहीं थी अहमदनगर सेंटर में तो कहाँ रखे वो प्रॉब्लम था तो सभी ने बोला नंदू भाई के आ, घर का काम चालू है हम लोग वहाँ पर दादी को रखेंगे तो मैंने चालू कर दिया फिर काम बहुत स्पीड से चालू किया बहुत स्पीड से नहीं, नहीं। और फिर भी वो काम पूरा न हो सका एक जो प्रोग्राम बनाने के जो निमित्त थे वरिष्ठ भाई बहन वो देखने के लिए आए और उन्होंने बोला ये तो तीन चार महीने काम चलता रहेगा ये पूरा नहीं होगा नहीं, नहीं। तो मैंने तो बहुत स्पीड से काम किया मान लीजिए जैसे सात कमरे है दो हॉल है और बाथ वगैरह ऐसे पाँच है तीन मंजिला तीन मंजिली बिल्डिंग है एक तो बाबा के लिए था एक बाबा के लिए मेडिटेशन रूम और बाकी हम तीन भाई तीन भाई और कुछ गेस्ट आते उनके, उनके लिए दो तीन रूम हाँ बनाए थे काम तो चल रहा था काम काफ़ी पेंडिंग, पेंडिंग था और प्रोग्राम तो ज़्यादा से ज्यादा सात दिनों पर आया था सिर्फ सात दिनों पर तो उन्होंने अचानक बोल दिया कि नहीं हो सकता है हम दूसरा इंतजाम कर लेंगे तो मैं सच बात बोलता हूँ मैं रो पड़ा कि इतने दिनों से मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इतनी मेहनत कर रहा हूँ अभी दादी है तो आ रही है मेरा सपना था ये अभी क्या करूँ मैं तो जो वरिष्ठ भाई बहन थे बोले ठीक है आप ये काम करो भगवान को याद करो भगवान मदद करेगा आप शुरुआत करो एक कमरा चाहिए सिर्फ दादी के लिए नहीं। नहीं। दादी को बहुत हाई नहीं चाहिए बस एक पवित्र वातावरण चाहिए क्या चाहिए पवित्र वातावरण और नया मकान में तो वातावरण ऐसा पवित्र होता ही है शुद्ध वातावरण होता ही है तो मैंने बोला ठीक है मैं कोशिश करूंगा तो जो काम बंद पड़ा हुआ था मैंने अपने इंजीनियर को बोला के सभी टीम वर्क को बुला के काम चालू कर दिया काम कौन से कौन से पेंटिंग थे एक भी लाइट चालू नहीं था एक भी डोर चालू नहीं था कौन सा भी मान लीजिए सफाई नहीं थी और गेट भी नहीं बना हुआ था और जो पानी का नल था उसका कनेक्शन हमें नहीं मिला था और इम्... वो भी मैं नहीं पूरा ही काम चालू किया भगवान को याद किया और एक अजूबा हुआ अजूबा सात दिन के अंदर जब दादी आने वाली थी उसी दिन में उस सात रोज में पूरी तीन मंजिले बिल्डिंग का काम सात रोज में पूरा हुआ, हुआ। हाँ लेकिन बात ये है कि रात 24 घंटे काम 24 घंटे चालू था 24 घंटे चालू था एक तरफ भगवान की याद चल रही थी हमारे पूरे परिवार की और एक तरफ ये काम, काम चल रहा मतलब पूरा भगवान के ऊपर भी नहीं चल सकता ना हमें भी कुछ करना चाहिए मेहनत करना मेहनत तो करनी पड़ती है भगवान तो कोई जहाँ पर हमें मुश्किल आती है भगवान मदद जरूर करते हैं मान लीजिए समझो इंजीनियर तैयार नहीं है इतने दिनों में करने के लिए तो भगवान उसको बुद्धि देता है कि भाई आप कोशिश करो काम तो इंजीनियर भी तैयार हो गए और ये चमत्कार बोला तो तो भी भी चलेगा चलेगा या भगवान की मदद बोलेंगे तो भी चलेगा। तो साथ साथ दिन, दिन में, में पूरा, पूरा, पूरा, पूरा कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ जो वरिष्ठ भाई बहन आए थे दस भाई बहन थे उन्होंने देखा पहले जो देखा था और बाद में और बाद में जब देखा तो उन्होंने बोला ये तो स्वर्ग बनाया <laughs> और सच्चे मुझे भी लगा कि ये जो हमारा घर है ये स्वर्ग है सजाया <laughs> था बहुत हमने और दादी आई दादी ने वहाँ पर योग किया और दादी ने बोल दिया कि यहाँ पर वाइब्रेशन बहुत अच्छे है क्योंकि हमारा जो दो नंबर का जो भाई है मेरा दो नंबर का वो भी राजयोगी है इस संस्था से जुड़ा है तो वो जाकर जब भी कंस्ट्रक्शन चालू किया पहले से दिन से ही, पहले दिन दिन से से ही ही मैं जाकर दो-दो घंटे दो मेडिटेशन तो तो दादी दादी को हो गया कि कि इस मकान में कुछ पावरफुल वातावरण है तो दादी ने बोल दिया कि बहुत पावरफुल वातावरण है इस मकान में तो दादी दादी ने उद्घाटन किया और दादी ने हमारे मकान का नाम प्रभु उपवन रख दिया प्रभु उपवन और खुद दादी खुद दादी उसी मकान में तीन या चार दिन रह गई तो हमें इतनी बड़ी लॉटरी लगी हो इतनी बड़ी लॉटरी लगी कि ये मकान की आज हम रह रहे, रहे हुँ वो हुँ। पूरा बोनस है हमारे लिए पूरा बोनस <laughs> बाकी हमारा पैसा तो उसी दिन वसूल होगा जिस दिन दादी ने दादी, कदम, कदम रखा कदम। वहाँ पर चलिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया अपने जीवन के बारे में और अपने मकान के बारे में दोस्तों मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर हम अपने आप को भी मैनेज कर सकते हैं और किसी भी परिस्थिति में हम अपने आप को भी मैनेज कर पाते हैं तो एक सुंदर उदाहरण नंदू भाई ने हमें सुनाया अपने घर का तो इस तरह से हम हर बार जो है कई बार हमारे पास इस तरह की मुसीबतें आती हैं लेकिन वहाँ पर हमको बीसों नकुल का जोर लगा कर कर्म के साथ ईश्वर की याद हो तो हर असंभव चीज भी संभव हो जाएगा जैसे नंदू जी का हुआ है तो चलिए हम आशा करते हैं कि आप इन बातों से यही सीख पाएंगे कि मेडिटेशन या ईश्वर की याद से वो चीज़ें हम कर सकते हैं तो आप भी इसका प्रयोग करें और सफलता पाए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और नंदू जी को दीजिए इजाज़त आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी इसका सामुदायिक रेडियो रेडियो माधवन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मस्क रहो कुछ है यहीं पाया रे बाबा सब कुछ है यहीं पाया बाबा तेरी नगरी में तेरा तेरी नगरी तुम दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया मैं दीवाना दीवाना मस्ताना हो गया ओ हो हो प्रेम का जलाया तेरी नगरी में दीवाना बाबा तेरी नगरी में दीवाना में, में दीवाना जरा न दिल कला या रे बाबा हजरा दिल कला आया बाबा तेरी नगरी में